महाभारत आशेधिपर्व पंच चुरीशोध्याय देपी कालचक्र का तथा गृहस्थ और ब्राह्मण के धर्म का कथन ब्रह्मोवाच बुद्धिसारम्भ स्तंभ इंद्रिय ग्राम बंधन महाभूत परिवेश परिवेशनम जराशोक सविष्ट व्याधि संभव देश काल विचारियंश्रम व्यामणेशनमीक्षेपीतोष्णपरिमंडलम सुख दुखातसेशुत्पाशा कीलक छाया तप विलेख सोन्वेश विफल घोरमोहजलाकर्णम वर्तमानम अचेतनम मसाधमासगणि माश विषम पंकम तमोनियम पंको वेग प्रवर्तक महाहंकारदी चुनसातर्तनमरतिग्रहणक शोक संहार वर्तन क्रियाथयुक्त राग विस्तार लोभेशक्षोभम विचिराज्ञान सममं भयमोह परिवार भूतसमोह च चा काम क्रोध परग्रहम महदादि विशेषा तमस प्रभुआ व्यय मनोज ने कहा प्रवर्त ब्रह्मजिने मन के समान वेग वाला देह रूपी मनोरम काल चक्र निरंतर चल रहा है यह महत्व से लेकर स्थूल भूतों तक चौबीस तत्वों से बना हुआ है इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती यह संसार बंधन का अनिवार्य कारण है बुढ़ापा और शोक इसे घेरे हुए हैं। यह रोग और दुर्व्यसनों की उत्पत्ति का स्थान है यह देश और काल के अनुसार विचरण करता रहता है बुद्धि इस काल चक्र का सार मन खंभा और इंद्रिय समुदाय संचालन करते हैं सदी और सर्दी और गर्मी इसका घेरा है सुख और दुख इसकी संधियां अर्थात जोड़ हैं भूख और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा है आँखों के खोलने और मीचने से इसकी व्याकुलता चंचलता प्रकट होती है घोर मोह रूप जल अर्थात शोकाश्रुप से यह व्याप्त रहता है यह सदा ही गतिशील और अचेतन है मांस और पक्ष आदि के द्वारा इसकी आयु की गणना की जाती है यह कभी भी एक सी अवस्था में नहीं रहता ऊपर नीचे और मध्यवर्ती लोकों में सदा चक्कर लगाता रहता है तमोगुण के वश में होने पर इसकी पाप पंख में प्रवृत्ति होती है और रजोगुण का वेग इसे भिन्न भिन्न कर्मों में लगाया करता है यह महान दर्प से उद्दीप्त रहता है तीनों गुणों के अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है मानसिक चिंता इस चक्र की बंधन पट्टिका है यह सदा शोक और मृत्यु के वसीभूत रहने वाला तथा क्रिया और और कारण से युक्त है। उसका विस्तार, दंबाई है। उसका विस्तार, चौड़ाई लोभ ही इस चक्र को ऊंचे-नीचे स्थानों में गिराने के हेतु है। अद्भुत अज्ञान अर्थात माया इसकी उत्पत्ति का कारण है भय और मोह इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। यह प्राणियों को मोह में डालने वाला आनंद और प्रीति के लिए विचरने वाला तथा काम और क्रोध को संग्रह करने वाला है एक तद्वंदुक्त कालचक्रम अचेतनम विसृजेत संक्षिपे चापी बोधय जगत यह राग द्वेश द्वंदों से युक्त जड़ देहरूपी कालचक्र ही देवताओं से संपूर्ण जगत की सृष्टि और संहार का कारण है तत्वज्ञान की प्राप्ति का भी यही साधन है कालचक्र प्रवृत्ति नृवृत्ति तु वेद जो मनुष्य इस देह में कालचक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को सदा अच्छी तरह जानता है वह कभी मोह में नहीं पड़ता विमुक्त सर्वंख्या संस्कार विवर्जिता सर्व पापेभ्य प्राप्त परमा गति वह संपूर्ण वासनाओं सब प्रकार के और समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है चार आश्रमा प्रोक्ता सर्वे गार्य मूल का ब्रह्मचार्य गार्हस्थ वान प्रस्थ और संन्यास ये चार आश्रम शास्त्रों में बताए गए हैं गृहस्थ आश्रम ही इन सब का मूल है श्रेय की इस संसार में जो कोई भी विधि निषेध रूप शास्त्र कहा गया है उसमें पारंगत विद्वान होना गृहस्थ दीजों के लिए उत्तम बात है इसी से सनातन यश की प्राप्ति होती है संस्कार ये संस्कृत पूर्व यथावरित्रत जात गुण विशेषा जहाँ समाहवर् तथवीत पहले सब प्रकार के संस्कारों से संपन्न होकर वेदोक्त विधि से अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तत्पश्चात तत्ववेदता को उचित है कि वह समावर्तन संस्कार करके उत्तम गुणों से युक्त कुल में विवाह करे स्वर नृतो नित्यम श्रेष्ठाचारो जितेन्द्र महायज्ञ ही श्रद्धान स्त्री पर प्रेम रखना सदा सत्पुरुषों के आचार का पालन करना और जितेन्द्रिय होना गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है इस आश्रम में इसे उसे श्रद्धा पूर्वक पंच महायज्ञों के देव द्वारा देवता आदि का जजन करना चाहिए देवता अतिथिश्रिष्टा से नृत्य वेद कर्मसुज्ञा प्रदान युक्तस्य युक्त यथाशक्ति यथा सुखम गृहस्थ को उचित है कि वह देवता और अतिथियों को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न का स्वयं आहार करे वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहे अपने शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करें और दान दें ना ना पाड़ पाद चपलो, ना चपलो ना चावा गंग चपला को, को चाहिए कि हाथ पैर नेत्री तथा शरीर के द्वारा होने वाली चपलता का परित्याग करे अर्थात इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे यही सत्पुरुषों का बर्ताव शिष्टाचार है नित्यम नित्योपवीति शुक्ल सदा सदा यज्ञोपवी धारण किए रहे स्वच्छ वस्त्र पहने उत्तम व्रत का पालन करें शौच संतोष आदि नियमों और सत्य हिंसा आदि यमों के पालन पूर्वक यथा यथाशक्ति दान करता रहे तथा सदा शिष्ट पुरुषों के साथ निवास करेष महित्र शिष्टाचार समन्वित वैष्णव धार्योधकमंडल शिष्टाचार का पालन करते हुए जिहा और उपस्थ को काबू में रखे सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे बास बास की छड़ी और जल से भरा हुआ कमंडल सदा साथ रखे त्री धारियम कमंडल मतंद्रित एक आचमनाथ एक तथा वह आलस्य छोड़कर सदा तीन कमंडलु धारण करें एक आचमन के लिए दूसरा पैर धोने के लिए और तीसरा शौच संपादन के लिए इस प्रकार कमंडल धारण के ये तीन प्रयोजन है अध्यापनम तथा यजन याजन दानम प्रतिग्रह सदुण वृत्तिमाचरे ब्राह्मण को अध्ययन अध्यापन यजन याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन छह वृत्तियों का आश्रय लेना चाहिए तीन कर्म जानी त्राह्मणा जीविका याजनाध्यापन चोबे शुद्धा चापे प्रतिग्रह इन में से तीन कर्म याजन यज्ञ कराना अध्यापन पढ़ाना और श्रेष्ठ पुरुषों से दान लेना ये ब्राह्मण की जीविका के साधन है अथ शेषाणि त्रीन कर्माणित तो, दानम धर्म युक्तानितो शेष तीन कर्म दान अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान करना ये धर्मोपार्जन के लिए है ते प्रमा कुरीत तेसु कर्मसु धर्म वेन्द मैत्रुक्त समो मुनि सर्वे तथा शक्ति विप्रो निवर्तन शुचि एवं युक्त जय स्वर्गम गृहस्थ संस धर्मज्ञ ब्राह्मण को इनके पालन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए इंद्र संयमें मित्र भाव से, से युक्त क्षमा सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाला मननशील उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पवित्रता से रहने वाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्ति के अनुसार यदि उपर्युक्त नियमों का पालन करता है तो वह स्वर्ग लोक को जीत लेता है इसी महाभारते आश्वेद के परवड़ी अनुगीता परवड़ी गुरुशिष्य संवाद पंचचत्ंशोध्याय